विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं फिल्म हस्तियाँ भी आते हैं राजनीतिक लोग भी आते हैं और सभी से हम लोग बातें करते हैं और उनसे कुछ विशेष इंस्पिरेशन हम लोग लेते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ एक छोटे कलाकार हैं चैप्टर टू डांस में उन्होंने विशेष भाग लिया था और उनका डांस उनका परफॉर्मेंस देख अनुराग बासु जी जो डायरेक्टर है और उन्होंने उनको साइन भी किया है तो आइए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से मिस्त्री सिन्हा का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार सर नमस्कार मिस्त्री सिन्हा बहुत ही अच्छा लग रहा है खुशी हो रहा है मुझे आपसे बातें करते हुए मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे आप क्या करते हैं आपके परिवार में कौन कौन है अपने फैमिली के बारे में भी बताइए मेरा नाम मिश्री सिन्हा है और मैं 11 साल की हूँ मैं तक्षला स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अहमदनगर से हूँ और मैं मेरे घर पे मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे भाई रहते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज इनके वज से ही मैं आज इधर हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इनके सपोर्ट के वजह से आज मैं इधर आई हूँ सो थैंक यू और मेरे गुरु को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया है सो थैंक यू। ओके okay, बेटा बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आपने जैसे कि अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा याद करते हैं क्योंकि वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं और साथ ही आप साथ आपने अपने गुरु को याद किया तो गुरु के बारे में बताइए उनका क्या प्रोफेशन है वो कैसे सिखाते हैं और आपका और उनका कैसे कनेक्शन है मेरे गुरु मेरे लिए गॉड जैसे हैं क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा सिखाते हैं ऐसा लगता है वो मेरे भाई हैं सो बहुत अच्छा लगता है उनके पास सीखे कितने साल से सीख रहे तो कैसा लग रहा था की आपको बहुत मुश्किल लग रहा था या फिर आप सीखते सीखते आपको ऐसा लगा की हाँ ठीक है मैं कर पाऊंगी करके सीखते सीखते लगने लगा की हाँ कर पाऊंगी <laughs> शुरुआत में तो मुश्किल लग रहा था हाँ इसके लिए आप क्या क्या करते हैं किस तरह का एक्सरसाइज करते हैं या कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस अपना डेली रूटीन बताइए पहले तो मैं स्कूल स्कूल के लिए उठती हूँ छः बजे फिर वैन आ जाता है सात बजे आती है वैन तो मैं सात बजे स्कूल जाती हूँ फिर तीन बजे स्कूल से आती हूँ और चार से छः मेरा ट्यूशन रहता है फिर छः से सात योगा क्लास रहता है जिसमें शिल्प होता है रोप होता है वो करके मैं आठ बजे आती हूँ फिर एट को वापस में जाती हूँ के डांस क्लास जाती हूँ फिर आती हूँ साढ़े दस ग्यारह बजे आती हूँ और सबसे पहले तो, तो मैं वार्म अप करती हूँ डांस के पहले स्ट्रेचिंग वो सब हम्म हम्म हु हम्म हु काफी शेड्यूल टाइट है आपका हाँ तो चलिए बात ये अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप चैप्टर टू में जो डांस कंपटीशन होता है रियलिटी शो होता है उसमें आपका कैसे एंट्री हुआ कैसे उसकी पूरी एक शुरुआत से लेकर अब तक की बातें बताइए ट्राई किया था मैंने बट तब मैं पूरी रेडी नहीं थी तो मैं थर्ड राउंड तक गई थी बट मुझे उधर से उतना अच्छा मतलब मैं ट्रेन नहीं थी तो मेरा थर्ड राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं मैंने पूरा ट्रेन किया है सिक्स मंथ्स प्रॉपर्ली ट्रेन हुई हूँ सिक्स मंथ्स तो सुपर टाइम्स चैप्टर टू के लिए मैंने सिक्स मंथ ट्रेनिंग ली है विक्टर सर के पास ही जो मेरे गुरु हैं और मैं पुणे भी जाती थी पुणे जाती थी उधर हर सैटरडे संडे क्लास करती थी फिर वापस आती थी तो ऐसा ही फोर फाइव मंथ्स चलता था सो मुझे ट्रैवलिंग की भी आदत तो फिर इसके वजह से सो चारी। ऐसे ही करते करते मुझे कॉन्फिडेंस आ गया फिर मैंने सुपर डांस में ट्राई किया सो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ मेरा सेकंड राउंड हुआ फिर थर्ड राउंड में आ, मैंने बहुत अच्छा किया और फिर मैं सिलेक्ट हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तब और ऐसा सब सप, सपना लग रहा था मेरे लिए <laughs> अच्छा उसमें कौन कौन से डांस आपने प्रैक्टिस किए थे किस गाने पे क्या उसमें थ्रिलर क्या था मैंने हिप हॉप किया था बॉलीवुड किया था फ्री स्टाइल किया था और फिर हिप हॉप में मेरा कर गई चुल है ना गाना बादशाह सर का हु. वो किया था फिर यूपी बिहार शिल्पा मैम ने परफॉर्म किया था देखो यूपी बिहार में हु. वो किया था फिर और मनमोहन किया था अच्छा अच्छा तो सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा लगता है इसमें से नहीं मुझे सभी अच्छे लगते हैं। <laughs> हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं और ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं गीत सुनते हैं हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स पुराने ओल्ड मेलोडीज तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई ओल्ड मेलोडीज या फिर आपको कोई डिवोशनल या फिर पेट्रोटिक सॉन्ग आपको अच्छा लगता है तो उसकी एक लाइन बताइए मुझे वतन के लोग हाँ, थोड़ा सा एक लाइन गुनगुनाई तो मुझे याद <laughs> मतलब ये मेरा फेवरेट बट मुझे उतना याद नहीं है अच्छा अच्छा <laughs> लता मंगेशकर की आवाज में हाँ। <laughs> तो चलिए बहुत ही प्यारा सा जो है मिस्ती सिन्हा ने भक्ति वाला गीत लता मंगेशकर वाला मेरे वतन के लोगों इस गीत को याद किया है तो आइए इस गीत का लुफ्त उठाते है उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुना है नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुर आते रहो आंख में भर लो पानी जो शहीद जो ही You say. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सुपर डांस चैप्टर 2 के विनर मिस्त्री सिन्हा से बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छी बातें कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग छोटे कलाकारों को देखते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोग अलग अलग जो साइल है डांस के उसमें देखते हैं तो खुशी होती है जैसे ही आप, आप सिलेक्ट हो गए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आ गई कितने लोगों ने आपको विश किया और खास आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही थी उस समय उस समय सबसे ज्यादा मुझे मेरे भैया और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स की याद आ रही थी, थी। क्योंकि मैं अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जब मैं में थी। और उन्होंने बोला की पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका डांस पे ही होना चाहिए और जीत के आनाचर क्या करना है आपको मुझे इन फ्यूचर मॉडलिंग एक्टिंग और डांसिंग करना है और स्टडीज तो सबसे पहले कंटिन्यू करना ही है <laughs> कैसे करेंगे आपको ये सब चीजें करना है डांस भी करना है और स्कूल में कैसे आप पढ़ाई कैसे करेंगे सारा बैलेंस करती हूँ मैं अच्छा हाँ <laughs> आप बस आपको जो इंटरेस्टेड एक्टिविटीज है आपकी उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करो लेकिन आपको स्टडीज कभी भी नहीं छोड़ना है <laughs> क्योंकि स्टडीज इज दिन मतलब क्या बोलते हैं स्टडीज फ्यूचर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बस ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि हम भले ही एक, एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिविटीज़ है स्किल्स है वो बहुत अच्छा हो जैसे आपके अंदर डांस की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है और आप चैप्टर टू में विनर भी है लेकिन इसके साथ में बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि आप पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं जब तक आपकी एक आ, ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता तब तक आपको जो है पढ़ाई नहीं छोड़ना है क्योंकि कहीं भी आप स्टार बन जाते हो या सेलिब्रिटी आप बन जाते हो अपने स्किल के माध्यम से लेकिन जब आप कहीं कुछ लिखना होता है या इंट्रो देना होता है या आपको फॉर्म भरना होता है तो उसमें कुछ आपको एजुकेशन वाला जो फॉर्म वो आता है जहां लिखना होता है अपना आपको अपना एजुकेशन उस समय आपको गिल्टी ना फील हो और आपको भी लोग ऐसे समझें कि हाँ इन्होंने पढ़ा, पढ़ाई भी की है और साथ में एक्टिविटीज़ भी है क्योंकि बिना पढ़े लिखे हम लोग कुछ करते भी हैं तो कहीं ना कहीं फिर मिसिंग डायमेंशन रहता है जो हमारे अंतर्मन को खाता है तो मिस्ती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका पढ़ाई पहला रेफरेंस है उसके बाद बाकी सब चीज़ें आप करते रहेंगे अच्छा मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं इस डांस हाँ। परफॉर्मेंस में तो फिल्म हीरो में कौन सा अच्छा लगता है कौन हीरो आपको पसंद है और क्यों पसंद है हीरोन बोला तो चलेगा मुझे रेखा जी सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर मतलब रेखा रेखा रेखा जी सबसे ज्यादा पसंद पसंद है है? है। है। और बाकी सारे भी हैं। है। में ऐसी क्या चीज़ मैम बहुत ग्रेसफुल वो अपने कैरेक्टर पूरा घुस जाती है। <laughs> अच्छा उनका कौन सा फिल्म आपने देखा है जो आपको बहुत प्रभावित किया बहुत सारे होंगे लेकिन कुछ एक जो आपने हाल ही में देखा हो मैंने खूबसूरत देखा था <laughs> खूबसूरत सुपर नानी और भी है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग करती है मैम सीरियसली अच्छा अच्छा हाँ। और श्रीदेवी अच्छा श्रीदेवी भी अच्छा लगता है आपको यस बहुत अच्छा करती है उनकी कौन सी फिल्म आपने देखी है जो आपको पसंद आई है सदमा चांदनी मॉम फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश और बहुत सारी देखी है मैंने उनका जैसे की आपका प्रोफेशन अभी जो चैप्टर टू में सुपर डांस में आपने जो परफॉर्म किया अच्छा डांसिंग में कौन अच्छे लगते हैं आपका जो हीरो हैं या बहुत ही क्यों? अच्छा मतलब अच्छा, अच्छी बातें हो रही हैं और अभी पढ़ाई की तरफ आते हैं जैसे की जनरल नॉलेज आप किताब या फिर कॉमिक आप पढ़ते हैं तो उनमें से कौन सी चीजें आपको बहुत पसंद आती हैं? मुझे एनिमल्स की बुक पढ़ना पसंद है फिर डिक्शनरी खोल के बसता ही रहता है।, अच्छा, है? है जो आपको बहुत पसंद है, है। नहीं टॉपिक रहते हैं जैसे लायन्स का एक टॉपिक है मतलब कैट फैमिली उसमें लायन आता है फिर अलग अलग टाइप्स के कैट्स आते हैं तो उनके इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो सब Story और मेरे को स्पेस को लेकर भी बहुत अच्छा लगता है स्पेस पे रिसर्च वैसा। अच्छा अच्छा आसमान बादल हाँ, हाँ। <laughs> मुझे सिस्टम बहुत पसंद है उसमें मेटेरॉइड्स प्लैनेट्स वो सब अच्छा अच्छा तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही है आपसे और मैं चाहूंगा कि आपके माता पिता आपके पास है तो उनसे थोड़ी बातें कराए हाँ हाँ पहले कौन पापा या मम्मी आपका पसंद कौन है पहला <laughs> मेरे पहले पसंद पापा तो पापा से ही बात कराओ हाँ नमस्कार अपना नाम बताइए सर जी। आ, मेरा नाम शुभ्रो सिन्हा है हम्म हम्म हु। क्या करते हैं वैसे आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता हूँ हु। इस तरह का नौकरी है मैं फैक्ट्री हेड हूँ इधर अहमदनगर में मेरा फैक्ट्री का ब्रांच है वो फैक्ट्री का हेड हूँ ओके okay, ओके okay. uh, को लेकर आप क्या सोचते हैं क्या सपना है आपकी बेटी के प्रति आपका देखिए मेन मेन चीज जो है मिस्टी बहुत डेडिकेटेड है एंड वेरी ओबीडिएंट है अच्छा तो <laughs> इसलिए इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि उसका जो सपना है बड़ा होकर डांसर्स एक्टर्स मॉडलिंग में जाने का तो हम लोग भी चाहते है की वो खुद उसको जो पसंद आए वो करे इसलिए हम लोग घर से कोशिश करते हैं उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है कि ये सब करने के लिए उसका अपना पढ़ाई वो छोड़ देती है या कम करती है ऐसा नहीं है वो क्लास में नॉर्मली फास्ट आती है तो इसलिए बोल सकते शी इज अ बैलेंस चाइल्ड इन दैट वे तो आ, हम लोगों को भी अच्छा लगता है बहुत डेडिकेटेड है कोई भी काम करता है तो जब तक पूरा नहीं होता उसको छोड़ते नहीं एक बहुत अच्छा ये है उन, तो हम लोगो को भी इच्छा है कि अच्छा बने। बड़ा हो के एक अच्छा इंसान इंसान बने बने के लोगो, लोगों को आ, लोगों लोगों के साथ रिलेशंस को रेस्पेक्ट देना ये चीज हम लोग उनको सिखाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें क्यूँकी आज के समय में एक अच्छा इंसान होना ही बहुत जरूरी है समय की मांग है नीड है और मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और भी बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा अपना मन का सुनो खुद को जो चीज पसंद है उनके लिए कोशिश करो एंड जब तक वो चीज हासिल नहीं होता तब तक कोशिश जारी रखने का बीच में छोड़ने का नहीं दूसरा है अपना माता पिता या जो भी सीनियर्स है जो भी बुजुर्ग है उन लोगों को रेस्पेक्ट करना उन लोगों को बात सुनना एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि यही लोग है जिनका आशीर्वाद से आप आगे जा सकते हो तो so, <laughs> हरेक को अपना ड्यू रेस्पेक्ट देना एंड अपना मेहनत जारी रखना आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा करता हूँ अच्छा आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से मासूम का एक सॉन्ग है हाँ हाँ लकड़ी की, <laughs> <laughs> <करना> <laughs> <laughs> <laughs> की काटी का घोड़ाट करना चाहता हूँ घोड़ा घोड़े की दम तेजु मारा थोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दम उठा के दौड़ा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 नमस्कार कैसे हैं आप मैं आपका नाम अदिति सिन्हा अदिति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मिस्त्री को हमने सुना और बहुत ही अच्छा लगा उनकी जो कॉन्फिडेंस है बातों से और उनका जो बोलने का स्टाइल है उससे लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है और बैलेंस स्टाइल जैसे की उनके पिताजी ने बताया वैसे ही लगती है हाँ। और मैं चाहूंगा की आपको क्या लगता है मिस्त्री को देख आपके क्या सपने उनके प्रति अभी अभी उसके पापा ने जो बताया हमारे पूरे घर के सपोर्ट है सर आ, हा, हा, और मैं चाहती हूँ हमेशा वो जितने भी बड़े हो जाएं बट हम रहे आ, ये मतलब हम लोग हमेशा इसको यही बोलते हैं सबको रेस्पेक्ट करो तभी आप आगे जा सकते हो यही सर आ, जी आपने बारे में बताइए कुछ आपकी स्पेशलिटी बताइए सर मैं एक टाइम में क्लासिकल डांसर थी तो तो मैंने बहुत साल डांस किया है तो बट वो कंप्लीट मतलब शादी के बाद नहीं कर पाई थी कुछ कारण के वजह से तो हो सकता है जैसे थोड़ा बहुत उसके अंदर वही है मतलब वो बहुत बचपन से डांस नहीं सीखती है वो जब थर्ड स्टैंडर्ड में तभी उसको हम लोग डांस क्लास घर के पास डांस क्लास में उसको दे दिया था तो उतना इंटरेस्ट लेके नहीं जाती थी वो पहले पहले उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट आए और करना शुरू किया तो सब बोलते थे जैसे हाँ घर में मम्मी बचपन से करती थी थोड़ा बहुत वो जेनेटिक होता है ना जेनो ये है तो, मैं क्लासिकल थी, थी और वो अभी वेस्टर्न करती है उसको क्लासिकल उतना कुछ नहीं आता है आ, तो अभी उधर जाने के बाद उसको पता चला हाँ सब कुछ जरूरी है तो अभी मुझे बोलते मम्मी आप मुझे ट्रेंड करो सिखाओ मुझे <laughs> तो मैं बोलती हूँ ठीक है आप मेरे पास टाइम मेले से आ जाना और मैं सिखाऊंगी चलिए आदित्य जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कहीं ना कहीं आपका जो है जेनेटिक वो चीज़ें हैं मिस्त्री के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है बहुत बड़ा असर्ट है उसका जन्म से उसको मिला हुआ है और उसका अच्छा उपयोग करने से उसके जीवन में बहुत बड़ी आ, जो तरक्की है वो उपलब्धि कहो उनको मिल सकती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड मैं चाहूँगा की मिस्ती के लिए आप कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे गाना तो सर मुझे उतना याद नहीं आ रहा ज़िंदगी ज़िंदगी लगा आवा गले लगा आवाज़ ले मुझे अच्छा नहीं आ रहा सर चल कोई बात नहीं कोई बात चलिए <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदिति जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके yes, हेलो मिस्त्री और अभी हमने आपके माता पिता को सुना बहुत सारी बातें आपके बारे में बताया और खास आपको दो गाने डेडिकेट किए है, है ना आपको कैसा लग रहा है अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं चाहूंगा कि आपके जैसे छोटे कलाकार इस रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे मैं वही बताना चाहूंगी जो पापा ने बताया है कि आप बस आपके जो मन में आता है वही करो अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको यही करना है और आप वो नहीं करना चाहते सो तो प्लीज अपने मन की सुनो नहीं मतलब आप आपको जो हासिल करना है वही करो और आपको डेडिकेटेड रहना है कोई चीज़ जल्दी क्विट नहीं करनी है और आपको अपना टाइम खुद पे देना है या फिर मतलब आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं ना जैसे क्रिटिसाइज करने से बेहतर आप क्रिटिसाइज करने का टाइम अपने ऊपर लगाइए अपने ऊपर ट्रेन होने के लिए लगाइए सो वो एक कहावत है ना डोंट क्रिटिसाइज अदर्स एंड स्पेंड दाइम ऑन अस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि बस अपनी लगन जारी रखिए And one day everyone will become a big star। <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके नाइस मीट थैंक यू सर थैंक यू चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा नन्हे कलाकार मिस्त्री सिन्हा ऐसी बातें आपने सुनी नन्न कलाकार मिस्त्री सिन्हा ऐसी बातें हो रही थी और आशा करता हूं आप सभी को मिस्ती की बातें बहुत अच्छी लगी होगी इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहते रहो ज़िंदगी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 बगाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया हमने बगाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया तेरा सहारा मिल गया है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 लिया छोटा gale hai zindagi gale lagale na na na na na na na na na na na na hai na hai zindagi gale lagale gale lagale gale lagale